प्रश्नोत्तर द्वीप माला शास्त्र समीक्षा जिज्ञासा ईसा वाष्योपनिषद में विद्या अविद्या की निंदा क्यों की गई है यह तो शास्त्रीय मार्ग है समाधान यहाँ विद्या का अर्थ है उपासना और अविद्या का अर्थ है कर्म यहाँ कर्म शब्द का तात्पर्य है शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान हम जो खाना पीना आदि व्यवहार करते हैं इसका नाम कर्म नहीं है ये तो स्वाभाविक क्रियाएं हैं भूख लगेगी तो भोजन करेगा क्यास लगेगी तो पानी पिएगा इसके लिए शास्त्र विधि की आवश्यकता नहीं है कर्मणा पृतृलोक कर्म का फल स्वर्ग लोक की प्राप्ति है व्यक्ति अन्य कुछ न भी करे अपने वर्णाश्रम धर्म का शास्त्रानुसार पालन करे एवं निषिद्ध कर्म न करे तो वह चाहे ब्राह्मण हो या छत्री चाहे वैश्य हो अथवा शूद्र स्वर्ग लोक को प्राप्त करेगा भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ करने से भी स्वर्ग प्राप्ति होती है परंतु उनके बिना भी केवल अपने स्वधर्मानुष्ठान से स्वर्ग प्राप्त कर लेता है यहाँ शंका होती है जो अभ्युदय का हेतु है ऐसे कर्म की निंदा क्यों की गई है अंधम तमह प्रविशंति ये विद्याम उपास कर्म का फल अनित्य है इससे जो भी फल होगा उसका अवश्य ही नाश होगा कर्म से नित्य तत्व प्राप्त नहीं होता अतः इसकी निंदा कर दी विद्या देवलोक उपासना का फल ब्रह्मलोक है परंतु ऐसी उपासना की भी आगे निंदा की गई है ततो भूय इव ते तमो यवु विद्यायाम रता जो लोग कर्म छोड़कर केवल उपासना में लगते हैं वे और अधिक अंधकार में जाते हैं उपासक शास्त्रीय कर्म छोड़ेगा तो अपराध होगा ही क्योंकि वह संन्यासी तो है नहीं कर्म उसके लिए विहित है जब तक व्यक्ति ब्रह्मलोक पर्यंत किसी भी प्रकार के फल की वासना वाला है तब तक वह यज्ञोपवीत का त्याग नहीं कर सकता और जब तक व्यक्ति यज्ञोपवीतधारी है तब तक वह उपासना करते हुए भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता इसलिए उसे उपासना की प्रधानता रखते हुए सांस में शास्त्रीय कर्म भी करना ही पड़ेगा यदि उपासक शास्त्रीय कर्म नहीं करेगा तो स्वाभाविक प्रकृति से कर्म होंगे जिन्हें शास्त्र में मृत्यु शब्द से कहा गया है शास्त्रीय कर्म न करने का प्रतिवाय और स्वाभाविक कर्मों से होने वाला पाप ये दोनों उसकी उपासना में प्रतिबंधक बन जाएंगे जिससे वह उपास फल प्राप्त नहीं कर पाएगा इसी दृष्टि से केवल विद्या की निंदा की गई जब उपासक शास्त्रीय कर्म करता है तो इस मृत्यु को पार कर लेता है फिर उपासना से देवभाव की प्राप्ति हो जाती है इसी बात को ईशा वास्तव में कहा है अविद्या मृत्युम तिरत्वा विद्या विद्यामृतमस्व इस प्रकार विद्या व कर्म के समुच्चय का विशिष्ट फल यही है कि उसके जीवन में कोई गतिरोध नहीं आ पाता और वह शीघ्र ही देवभाव रूप फल को प्राप्त कर लेता है इसलिए शास्त्र की दृष्टि समझना आवश्यक है शास्त्र किसी की निंदा करता है तो वह निंदा के लिए नहीं तो विधेय की स्तुति के लिए करता है यहां पर भी विद्या अविद्या दोनों अभ्युदय के हेतु होने पर भी इनकी जो अलग अलग निंदा की गई वह इन दोनों के समुच्चय साथ साथ अनुष्ठान का विधान करने के लिए की गई है केवल उपासना से देवलोक की प्राप्ति हो सकती है परंतु उपासना के साथ साथ आप नित्य कर्मों का अनुष्ठान भी करेंगे तो फल प्राप्ति में शीघ्रता होगी इसके लिए ही समुच्चय का विधान है